ब्लॉग की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है गुजरात के जाने माने डॉक्टर एवं लेखक डॉक्टर शरद ठाकर की गुजराती पुस्तक सजनवा के हिंदी अनुवाद में से ली गई एक कहानी आदत अदावत स्नेह के वश होगी सजनवा पर शुरू में थोड़ी सी तो होगी सजनवा। बापू प्रणाम 25 वर्षीय हमीर सिंह ने पिता के चरणों में मस्तक झुकाया साथ में घूट ओढ़े नव वधु का सिर भी आशीर्वाद की आशा में झुक गया रुद्र प्रताप सिंह की आंखों में क्रोधाग्नि की तेज चिंगारियां भड़क उठी तो तूने मेरी अवहेलना करते हुए इसके साथ संबंध जोड़ ही ही लिया, है ना? यूं संबंध नहीं जोड़ा है बापू अग्नि को साक्षी मानते हुए आर्य समाज विधि से मैंने हलक का हाथ थामा है तो अब चुपचाप वो थामा हुआ हाथ लेकर इस दहली से बाहर निकल जाओ एक क्षण का भी विलंब किया भी तो दोनों को धक्के मार, मार कर बाहर, बाहर निकाल दूंगा समझे बापू खबरदार जो आज, आज, के आज के बाद फिर बाद कभी, कभी मुझे बापू, बापू कहकर पुकारा है तो मुझे बापू कहकर बुलाने वाले दूसरे छह बेटे हैं मेरे घर में और जाने से पहले एक दो तो, बातें कान खोल कर सुनता जा आज से तेरा मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म मैं ये मान लूंगा कि मेरे सात बेटों, बेटों में से एक बेटा, एक बेटा मलेरिया से मर गया है मर्द हो तो, तो जिंदगी में कभी अपना मुंह मत दिखाना मेरी सारी जमीन जायदाद मकान खेत, खेत खलिहान पैसा जेवर सभी से मैं तुझे बेदखल करता हूँ अपनी पत्नी को लेकर निकल जाए यहाँ से। पिता के प्रति कितना भी आदर सम्मान क्यूँ न होना लेकिन आशीर्वचन के स्थान पर ऐसे कड़वे बोल सुनने के बाद कौन बेटा होगा जो वहां एक के लिए भी खड़ा होगा और उसमें भी क्षत्रिय जाति का पोत घर छोड़ने में क्षण भर का भी विलंब हो तो खून खराबा होने में देर ना लगे अपमान का कड़वा कूट गले से नीचे उतारते हुए हमीर सिंह और हलक रुद्र प्रताप सिंह जाडेजा के मकान से बाहर निकल गए तीस वर्ष पहले घटित यह एक सत्य घटना है रुद्र प्रताप सिंह राजकोट जिले के एक छोटे से गांव के बड़े जमींदार थे उनकी जमीन कई एकड़ में फैली हुई थी छह बेटों का विवाह हो चुका था छोटा हमीर सिंह था। वो उनका सबसे अधिक लाडला था हमीर सिंह को लेकर रुद्र प्रताप सिंह ने अपेक्षाओं की बहुमंजिली इमारत बना रखी थी लेकिन राजकोट पढ़ने के लिए गया हमीर एक दिन छुट्टियों में जब गांव आया तो पिता का दिल तोड़ने वाली बात कह गया बापू मेरे लिए लड़की खोजने की मेहनत मत करना क्यों? क्यों? क्यों तेरे लिए लड़की, लड़की है तेरा, तेरा बाप नहीं खोजेगा का का तो कौन खोजेगा मैं मैं मैं, मैं।, मैं। लड़की मैंने खोज ली है है मेरे साथ ही पढ़ती सुंदर है संस्कारी है मुझे पसंद करती है और और मैं भी उसे जाति क्या है ब्राह्मण है बापू तो उसे चुटकी भर आटा देकर विदा कर दे बापू आवाज नीचे कर हमीर इस संबंध में मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी है क्षत्रिय के घर में क्षत्रणी ही शोभा बढ़ाती है बस इतना समझ ले कि बात यही खत्म हो गई लेकिन हमीर समझा नहीं, नहीं। पढ़ाई पूरी हुई पीडब्ल्यूडी में नौकरी मिल गई दूसरे महीने ही उसने आर्य समाज मंदिर में जाकर प्रेमिका के साथ फेरे ले लिए पिता के स्वभाव से परिचित होने के बाद भी पत्नी की जिद के सामने विवश होकर वह गांव आया पिता के चरणों में माथा झुकाया और अपमानित होकर वापस लौट आया वह भी छतरी का बेटा था पिता ने मना किया उसके बाद से एक दिन भी होठों पर पिता का नाम नहीं लाया कोई उसका पूरा नाम पूछता तो केवल इतना ही कहता हमीर सिंह आर जाडेजा लाखों रुपए की वसीयत पिता की नाराजगी के समंदर में नमक के टुकड़े की तरह गल गई घर संसार के दोनों सिरों को समेटने के लिए हलक ने भी जीई में नौकरी कर ली हमीर ने ट्यूशन लेना भी शुरू कर दिया गाँव में बैठे रुद्र प्रताप सिंह ये बात भूल गए कि हमीर सिंह नाम का उनका सातवां बेटा भी था इस बात का अफसोस भी उन्होंने अपने मन से निकाल दिया लेकिन सप्ताह में एक दिन डाकिया आकर उनके हाथों में एक लिफाफा दे जाता पहली बार तो मालिक मूर्ख बन गए अंजा ने अक्षरों को देखकर लिफाफा खोला लेकिन परम पूज्य पिताजी का संबोधन और अंत में आपकी अभागी पुत्रवधू हलक पढ़कर क्रोध से भर गए बीच के वाक्यों में क्षमा याचना प्यार अपनापन और आदर सम्मान झलक रहा था लेकिन शब्दों की रंगोली से जो मान जाए तो वो बापू कैसे हलक के पत्र नियमित रूप से आते रहे कभी कभी तो रुद्र प्रताप सिंह लिफाफा भी खोलकर देखने का प्रयास नहीं करते थे पत्र यू ही पड़ा रह जाता फिर भी एक तरफा संवाद का क्रम लगातार जारी रहा छ महीने बारह महीने डेढ़ वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष बापू के मन की कड़वाहट वैसी ही थी बल्कि अब तो और भी बढ़ती जा रही थी बेटे एक एक के बाद एक अलग होते चले गए पत्नी काल का ग्रास बन गई अफीम के नशे ने शरीर को तोड़ कर रख दिया पैसा और जमीन बेटों ने मिलकर अपने नाम करवा ली जिंदगी की ऐसी चिलचिलाती धूप में ठंडी हवा के झोंके सा पत्र आ जाता और रुद्र प्रताप सिंह के जलते दिल पर चंदन का लेप लगा जाता बहू ने लिखा था बापू लिखते हुए संकोच हो रहा है पर हिम्मत करके लिख रही हूँ अब हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं आय बढ़ी है और परिवार में सदस्य की संख्या भी बढ़ने की तैयारी में है अगस्त में आप दादा बनने वाले हैं आपके लिए तो यह लेकिन हमारे लिए तो इस समय माँ की बहुत याद आ रही है बापू यदि वे थोड़ा समय और जी जाती तो रुद्र प्रताप सिंह का हाथ क्षण भर के लिए हवा में लहराया मानो, मानो किसी, किसी अदृश्य नवजात के आकार पर, पर नजाकत भरा हाथ, हाथ फेर रहे फेर फिर वही हाथ भीगी आंखों को भी पो पो के लिए पीछे आया, पीछे आया। अब बापू शारीरिक रूप, रूप से बहुत कमजोर हो गए थे बिस्तर से उठते नहीं बनता था सारा दिन बिस्तर पर लेटे हुए हलक के लिखे पुराने पत्रों को पढ़ते रहते सुबह शाम गांव के मंदिर के पुजारी की बहू आकर खाने की थाली दे जाती माह के अंत में बापू ने पूछा कितने पैसे देने हैं प्रत्युत्तर में दो टूक जवाब देकर वह चली गई थी पैसे आ गए हैं। कहाँ से आए किसने दिए क्यों दिए ऐसे स्वार्थी और मतलबी दुनिया में एक बूढ़े और निर्धन के लिए पैसा खर्च करने वाला मूर्ख कौन था राजकोट में बैठे पुत्र का तो ये काम नहीं है सवाल अनेक थे पर मन को शांत करता सटीक जवाब एक ही था अगस्त में डाकिया आकर एक पार्सल थमा गया साथ में एक छोटा सा पत्र भी था दादाजी मिठाई खाइएगा पौत्र का जन्म हुआ है अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ इसलिए ज्यादा कुछ नहीं लिख रही हूँ आपका वारिस आपके जैसा ही दिखता है बरसात का मौसम था ना? आसमान के साथ साथ दादा की आंखें भी बरसने लगी थी सवा महीने के बाद पत्र नियमित रूप से आने लगी एक पत्र में लिखा था मुझे, मुझे पता, पता चला, चला है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, है। पिछले पाँच दिनों से आपकी थाली यूं ही वापस जा रही है आपने आप तो हमारा, हमारा मुंह तक, तक, तक न देखने, देखने की प्रतिज्ञा ली है।, है फिर भी मन करता है कि वहां दौड़ कर आ जाऊँ वचन देती हूं, चौबीसों घंटे मर्यादा का घूंघट तान कर रहूंगी आपकी प्रतिज्ञा भंग नहीं होने दूंगी आपकी हाँ का जवाब आने के बाद ही आपके बेटे को इसकी जानकारी दूंगी आज तक मैंने उन्हें इस बात का पता नहीं लगने दिया कि मैं आपको पत्र लिखती रही हूँ एक, एक वर्ष के बावन पत्र और ऐसे बीते पूरे पाँच वर्ष हलक के एक भी पत्र का कभी भी जवाब नहीं दिया और एक दिन, दिन, दिन, दिन, दिन, दिन, दिन, दिन, दिन एक दिन भरी दोपहर तो को हलक के घर के सामने एक रिक्शा आकर खड़ा हुआ रिक्शे के अंदर से उसके तमाम पत्रों के जवाब के रूप में स्वयं रुद्र प्रताप सिंह नीचे उतरे उन्हें देखकर कर घूंघट टने के लिए अपने हाथों को मोड़ती हलक को उन्होंने थाम लिया बेटी घूंघट मत निकालना तेरा चेहरा देखकर ही अपनी मृत्यु सुधारने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ अब मैं अपना क्षत्रिपन भूलकर आया हूँ मैं अपना मूल और ब्याज दोनों ही वसूलने आया हूँ उन कुत्रों को पता नहीं है कि मैं अभी भी 20 लाख रुपए का मालिक हूँ वो सारी राशि तुम्हारे नाम करने आया हूं। बस बस बेटी घूंघट मत निकालना अभी आप सुन रहे थे गुजराती लेखक डॉ. शरद ठाकर की कहानी का हिंदी अनुवाद अनुवादक महेश भारती परिमल